चारों मिलकर मित्र बनकर रहते थे जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था सियार लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे बहुत खुश सिंह राजा था लोमड़ी मंत्री थी भेड़िया सेनापति था और सियार सियार था अर्दली एक दिन की बात है सिंह ने मुंह खोलकर कर, कर ली पास ही भेड़िया बैठा हुआ था उसने, उसने कहा, कहा सरकार आपकी मुंह से बदबू आती है सिंह ने सीथे जब यह जब बात सुनी तो वह नाराज हो गया और बोला मैं जंगल का राजा हूँ मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी पंजों से उसका पेट फाड़ दिया बेचारा भेड़िया बे मौत मारा गया यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए अगले दिन सिंह ने फिर से मुंह खोलकर कर ली और सियार से पूछा ओ सियार, ओ सियार अब तू बता, बता क्या मेरे, मेरे मुंह से बदबू आती बत्वु है, है। सियार, सियार कल भेड़ी, भेड़ी की, की बुरी हालत अपनी आंखों से देख, देख चुका था उसने सोचा राजा का, का मिजाज गरम हो गया है हमें नरमी से काम लेना चाहिए वह बोला हजूर आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है आ कितनी प्यारी, प्यारी सुगंध है, है। यह कह कहकर सी को खुश करने के, करने के, के, के लिए सियार जोर, जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के, के पुल बांधने लगा सी ने उसे डांट कर कहा चापलूस कहीं का तुझसे मुझे यही आशा थी इतना बड़ा यह जंगल इसका मैं अकेला राजा ताजा खून मैं जानवरों को नोच, नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कली मैं चबाऊं और फिर मेरी मुंह से बदबू न आएगी तो किसके मुंह से आएगी भला तेरी तो मती मारी गई है कहता है कि खुशबू आ रही है सियार भी सिंह की नाराजगी का शिकार हो गया अब बची बेचारी लोमड़ी अगले दिन सिंह ने फिर, फिर यही सवाल उससे, उससे पूछ लिया लोमड़ी बोली, बोली सरकार, सरकार मुझे, मुझे जुकाम हो गया, हो गया है अच्छे! बदबू खुशबू का खुश्वु मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है हुजूर। सिंह उसकी ओर देखता रह गया कहा भी गया है जैसी बहे बयार। पीठ तब पैसे कीजिए अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी चतुर कौन वाचक स्वर भारती परिमल